सी आई ई e डी एनसीईआरटी e द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति पाठ का शीर्षक है मिठाईवाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलाने वाला इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होते बच्चों को बहलाने वाला खिलाने वाला उसके स्नेहाभिशक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती छोटे-छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतीयां झिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं खिलौने वाला गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे-छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता आ, खुल गए दुकान अब मे अगा झाज किंपशना ओलिषका ऐए variety ओलिषका हो शुदका है हा तो आते है कि के लैवाला बच्यों को देखता और उन की ननी ननी उंगलियों से पैसेे ले लेता और बचों की इस्छानुसार उने 5 इंदWhen uh qui लोह ने लेकर फिर बुच्चे उ अर्तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता बहलाने वाला खिलौने वाला सागर के हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता खिलोने वाला खिलाने वाला राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला मेला गोला कैठा चुंजल है और देखो मेला कैसा चुंदले दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े-खड़े उनका खेल देखती रही <laughs> अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं मुन्नू बोला दो पैसे में खिलौने वाला ले गया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 6 महीने बाद अरे कांदिकु में नहीं देखा, देखा। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे भाई वाह मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है हम्म मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है सो भी 2-2 पैसे में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा मेहनत भी तो ना आती होगी कैसा है वो मुरली वाला मैंने तो उसे नहीं देखा उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी यही 30-32 का होगा दुबला पतला गोरा युवक है बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था हां जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वो भी था पर भाई है वो एक उस्ताद अच्छा हमको सुनना पड़ेगा फिर से किसी अरे प्राप्त उसे किसी अरे प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका माधुख मृदुल स्वर सुनाई पड़ता बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरहां गाह गाह कर खिलोने बेचा करता था कि रोहिणी उठकर अपने पती विजय बाभू के पास गई जरा उस मुडली वाले को बुलाओ तो चुन्नु मुन्नु के लिए लेलू क्या पता ये फिर इधर आए ना आए ठीक है बच्चे कहां है विविध जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं हम्म ठीक है, है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली <laughs> <मुर्ली है। laughs> अच्छा तुम आराम से बैठ जाओ मैं सबको मुरली दूंगा किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी ढीली होकर लटक आई है इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा एक स्वर से सब बोल उठे अम्भी लेने मुल्ली अम्भी लेने मुल्ली मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा बोला सबको देंगे भैया लेकिन जरा रुको ठहरो एक-एक को देना है हैं अभी इतनी जल्दी हम कहीं लॉट थोड़े ही जाएंगे देखने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 हां बाबूजी हम क्या पूछा था आपने कितने में दी हां दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं पर आपको दो-दो पैसे में ही दे दूंगा हम विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए मन ही मन कहने लगे कैसा है देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लग रहा है फिर बोले हम तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है देते होंगे सभी को दो-दो पैसे में एहसान का बोझ आप मेरे ही ऊपर लाद रहे हो मुरली वाला एकदम अप्रतिभो उठा बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है आप भला काहे को विश्वास करेंगे लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो ही पैसा है आप कहीं से दो पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं जल्दी से दो ठो निकाल दो जी ये लीजिए हां दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता मुझे लाल मुरली चाहिए हां ये बड़ी अच्छी मुरली है मुझे भी दे दो हां तुम यही ले लो बाबू हां राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है <laughs> और मैं ले लिए हां भैया तुमको ये देंगे ये लो हैं और तुमको वैसी ना चाहिए ये नारंगी रंग की है? अच्छा भाई लो भाई लो और तुम ले आए पैसे हैं अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल कर रखी थी लो लो और तुम तुमको पैसे नहीं मिले अरे तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं हां बाबू फिर जाओ अबकी बार जरूर मिल जाएंगे हैं अरे दुबन नहीं है तो क्या हुआ ये लो पैसे हैं वापस लो ठीक हो गया ना हिसाब मिल गए पैसे हैं देखा मैंने तरकीब बताई हैं अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना सब ले चुके हैं हां जी हां जी हां अरे तुम्हारी मां के पास पैसे नहीं है अच्छा कोई बात नहीं तुम भी ये लो हैं खुश हो अच्छा अब मैं चलता हूं हैं बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला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 इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो ना कराए सो थोड़ा इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला रोहिणी इसे सुनकर मनीमन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं मुझे लाल लंग की मुरली चाहिए अच्छा ये तो बड़ी, ये तो बड़ी अच्छी, अच्छी मुरली है।, है मुझे भी दे दो हा, हा, तुम, तुम ये ले लो बाबू महीने के महीने आए और चले गए फिर मुरली वाला ना आया धीरे-धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई 8 मास बाद सर्दी के दिन थे रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाईवाला बच्चों को बहलाने मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था झट सिरोहिणी नीचे उतर आई उस समय उसके पति मकान में नहीं थे हां उनकी वृद्धा दादी थी रोहिणी उनके निकट आकर बोली दादी हां चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चलकर ठहराओ मैं उधर कैसे जाऊं कोई आता ना हो जरा हटकर मैं भी चिक्की ओठ में बैठी रहूंगी बच्चों को दादी उठकर कमरे में आकर बोली मिठाई वाला ए, ए मिठाई वाले बद, जी आया मिठाई वाला निकट आ गया बोला कितनी मिठाई दू मां ये नए तरह की मिठाइयां हैं रंग बिरंगी कुछ-कुछ खट्टी कुछ-कुछ मीठी जायकेदार बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं अच्छा जल्दी नहीं घुलती बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं अच्छा हा, हा, कितनी दूं हैं चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं पैसे की 16 दतम सोला तो बहुत कम होती है भला 25 तो देते नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूं अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा रोहिणी दादी के पास ही थी बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो ये पैसे रहे ठीक मिठाईवाला मिठाइयां गिनने लगा आ, आ, आ, तो 4 की दे दो अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो अरे हां मैं बूढ़ी हुई अब मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं <laughs> कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली रोहिणी ने दादी से कहा हा? दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो यहां के निवासी तो तुम हो नहीं भैया दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं रोहिणी चिक्की आड़ से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर अ जी मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर रोहिणी का अनुमान ठीक निकला अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी वो बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता पर हां संतोष धीरज और कभी-कभी असीम सुख जरूर मिलता है हर यही मैं चाहता भी हूं सो so, कैसे वो भी बताओ अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो उन्हें आप जाने ही दें उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दो मैं बहुत उत्सुक हूं तुम्हारा हर जाना होगा मिठाई में और भी ले लूँगी अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठ दाद में था मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सभी कुछ था स्त्री थी, छोटे-छोटे तो बच्चे भी थे मेरा वो सोने का संसार था, बाहर संपत्ती का वैभव था, बीतर संसार एक सुख था, स्त्री सुन्दरी थे, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुन्दर थे जैसे सोने के सजीव खिलोने, उनकी हट खेलियों के मारे घर में कोला हल मचा रहता था समय की कते विधाता कि मिल कोई नहीं है प्राण निकाले नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं वो सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं ना घुल-घुल कर मरता इस तरह इस तरह सुख-दुख के साथ भरूंगा इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी ऐसा जगह पड़ता है जैसे वो इधर में उछल-उछल कर हंस खेल रहे हैं पैसों की कमी थोड़ी ही है आपकी दया से ऐसे तो काफी है छोड़ नहीं सुत रहा है इस तरह। उसी को पा जाता हूँ रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आखें आसूं से तर है इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहिणी से लिपटकर उसका आचल पकड़कर बोले <ग़ागा> अब मिठाई अब मिठाई अब मिठाई अब मोत्सल होना मोत्सल यह कहकर तत्काल कागज की दो पुणियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए मिठाई वाले ने बेटी उठाई और कहा इस बार ये पैसे ना लूंगा दादी बोली अरे अरे ना ना अपने पैसे लिए जा भाई बच्चों को बहला तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा खुशी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख भगवती प्रसाद वाजपेयी कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर राजेश आहूजा सुनील लोहिया शारदा गुप्ता नीतू शर्मा बाल कलाकार मुकुल मेघल और तारक तकनीकी नियंत्रण सतीश लाळे ध्वन्यांकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन और प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन